चातुर्य मास में विशेष विशेष तप और भगवान की शोलस उपचार पूजा का क्रम धर्मजी कहते हैं, शोणस उपचार से सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना तप है और भगवान के शैल करने पर वही महातप कहा गया है। इसी प्रकार सदा पंच य ज ्ों का अनुष्ठान भी तप है, परंतु चातुर्य मास में श्री हरि को निवेदन करने पर वही महातप हो जाता है। रतुकाल में स्त्री के साथ संबंध करना घरेलू के लिए सद श्रीहरि के प्रति के लिए किया जाए तो महताप सदा सत्य बोलना तप है यह भूतल पर निवास करने वाले प्राणों के लिए भी दुल्हन तप कहा गया है देवेश्वर श्रीहरि के शैल करने पर अनंत फल का भागी होता है अहिंसा आदि ग ु ण ों का पालन करना सदा ही तप है किंतु चातुर्य मास में वैर भाव का परिचार करके उसका पालन क पंचायतन पूजा महातप है म न ुป् य च ा त ु र ดชาตุยามาสเมื่ीศร्ฮีรีिีพริติเกี่ยวกับอิสมาตเมก้าพ ष ् ठ ा न करे ं सभी प र व การ์มูก็ र ปสัมाัสกับสाตว์ด้านเดียวกันนี้เป็น मास में व ม श ेที่สุดในโล प ा ल न करने पर वहदान अनंत होता है जो मासे में दो प्रकार का सोच ग าสตร์ทีाมีความรู้สึกที่มีค र ามรู้สึกที่ जल से नहाना, धोना, धम्म श ् च कहलाता है और श्रद्धा से अंत करण को शुद्ध करना आंतरिक शोच है इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए यह तपस्या का उत्तम लक्षण है किंतु चातुर्य चातु मास में इंद्रियों की चंचलता दूर होतो है महातप कहा गया है इंद्रिय रूपी घोल को काबू में रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है การ์ก์มีกีรติ ह เที่ยाยังการ์มหันศัตรูเหตุที่ส์เอกก็วิ่งดรัดตาพูร์วัคจีเที่ยงจินมหาต้าวเนี่ยการ์มก็จีตเลี้ยงเหตุที่ส์อุนห์เน र, र, र ่ยสัมผูรจักรัฐปั่นวิจัยบาลีเหตุการ์มหรือสังขล ज ์ปั่นวิจัยบาลีน่าหีทัพ ज ิช ल าค่าाูลเหตุा่าหีส य บ ग ซอุตตัมยานเหตุที่ส पाप की स्थिति है ल ो่ क ो ज ी์ त लेना ही तब है च ा त ु र แ य मास में इसका व ि श ेื महतु है मोह का अर्थ है विवेक अ व ि व ย व ึงโมหะคือการวेบากวิบากนัोนเป็นส ह ่ง ह ี่ต้องการที่จะยอมส के श र ก र में रहने वाला मद ही महान शत् เรานัोนคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่จะยอมสละทุกอย่างที่มีโมหะอยู่ในตัวเราน र ่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่จाยอ Yeah. Uh -huh. उसे จะชนะโดยกาाจีตนาใाเย่ชาตุรีมาส म มื่อเขาจะชนะจีตนามากขึ้นกุนการีฮุต้าฮ์ม้าศรีเอีช का कारण है अ ัตติกาคารันฮुอาเทวิทวานผู้ชุชชาตุรีมาสเมื่อเข स จะชนะเขาจะชนะแ न ะที่ชนะเขาจะชนะ ह ี่ชนะที่ชนะที่ชนะที่ชนะที่ य मनुष्य म, म ु न ี धर्ममार्ग को छ ोชนะที่ชนะท क ่ชนะที่ชนะที่ชนะที अ ชน क, क ा र การอังคาร์การปฏิทักษ์ครึกมนุษย์จะได้รับुุขพัฒนาโดยเฉพาะในชั่วโมงวันที่4มีนาคมการปฏิทักษ์นี้เป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่มนุษย์ปฏิทักษ์ใน र ่วงเวลาที่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้มนุษยाได้รับการปฏิทักษु के शैनकाल में कर्चव्रत ् का सेवन करता है, वह वह पाप राशि का नाश करके वैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है, जो चातुर्य मास में केवल दूध पीकर रहता है, उसके स स ् त प ु र पापकाल विलीन हो जाते हैं। यदि यदि धीरभूष जो मासे में नित्य परिमित अन्न का भोजन करे तो वह सब प ा प त ् तथा प ा प क ा नाश करके में एक अनुभोजन करने व ा ल ा मनुष्य มो ग ी नहीं ह ो त ा่ได้ที่จะชาร์ेนวลการสाวันการนิวาลไม प ใช่ในนั้นป้ाก็อภัยไม่ไे้ที่จะมาเซมีพระวันอุษมุกีปราศรัยที่ฟัลล์อาหารการนิวาลมนุษย์บันทึกป้าพูดไม่ไा้ที่ क ะคันด์มูลการอาหารที่ว่าอันเป็นสัตว์ตัวบุ र ก र, र, र क ือผู้อุดหน क นการคิดที่จะม जो प ् र त ि द ि न च ंो मासे में केवल जल पीकर रहता है, उसे र ो ज रोज़ असुमेध ् य का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य च ैो मासे में श्री हरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते हैं। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के हेतु भूत पुराण को सुनता अथवा पढ़ता है, वह मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारदजी ने पूछा प्रजापते, सोलह उ च ा र ों से किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? ध्यामजी ने कहा वेदों और श ा स ् त ् र के विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति धरण करनी चाहिए यह सब जो दिखाई देता है सबका मूल वेद है और वेद सनातन भगवान विष्णु का सरूप है वेदों के आधार है ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के देवता अवनी है अवनी में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का य ज ् करता हुआ तथा श्री विष्णु की पूजा में भगवान न ा र ा य ण का इ स म र ิ ण ม ध ्อा न क ญ ल े श เू र आ ลชิจูร์อันดีก้าाาชกันน์วาล่าชัตุรีมาส์เมื่อพระे विशेस रूप से व, व ् य ाจ त า ह ระเจ้าพระเจ้าพระा ह ้าพระเ ज ้ स พระเ त ้าพระเจ้ ह พระเจ व า न ระเจ้าพระเจ้าพร श เจ้าพระเจ้าพระ अन นน์โคบรหัมมาเคย์เตห์เขาอันน์อาห์วานปูรุกบห์รวามนุษ र ์โคสมรปิตค่ะเขามนุษย์เฟื่องฟูร์จันม์ क ัดตาโตรคาเลชเคย त สังสการด้วยว่าท श ่ स ัศกรนี่ाม่ฮุตตาชาสตร์ชีสาร์ाุรุษ์เทียดีโจนล่ารัชาวัลล่าฮจูเวิด์ค้ามาสุทธิ์ตักเขาว่าศेุตครัช्์นารายณ์เมย์เขาว่าศรุตครัชต์นารายณ์เมย์ पहले स म ् म ิสเหมรติโอเม่บอกไว้ที่วิจิค अपने शरीर में उक्त सोलह सुक्तों का न्याय करें, तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा प्रतिमात्वा शालग्राम शीला में विशेष रूप से न्याय करें, न्यास करें, फिर क्रमस आह्वान आदि करें, वैकुंठ धाम में विराजमान क ो स ् त ु म ण ् ड ि से स ु ष ो व ि त कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी, दंडधारी, शिकासूत्र से शुष्को सब पापों के समूह का नाश करने वाले श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में स्थित करके उन्हें पूजा के लिए अपने आगे आ व ा न करें पुरुषकृत्य के प्रथम रचा सैस्त ् र शिर्ष्य पुरुष है इत्यादि मंत्र के आदि में ओम कार जोड़कर उसका उ त ् च ा र ण करें और उसी के द्वारा भगवान का आ व ा न करें और उसी के द्वारा भ ग व ा न का आह्वन करने के प श ् च ा त इसी प्रकार दूसरी रचा पुरुष अ व े द म है इत्यादि से प ा र ् ष द ो सहित श्रीहरि को आसन समर्पित करें वे सभी आसन स्वर्णम है ऐसा महीमन्मन में चिंतन करें भक्तियोग से चिंतन करने पर वह परिपूर्ण होता है फिर तीसरी रचा से पाद स ं ब ं ध ि क र े और उसमें गंगा जी का इसमन करें उसके बाद स र ी त ा ओ त ं तथा साथ समुंद्र के जन से ज ग द ी श भवान ग विश््म को अर्ग दे स र ी त ा ओ ं और सागरों का चिंतन मात्र करना चाहिए चोथी रचा से अर्धान करना उ च ि त ह ै इसके बाद श्रीहरी को अमरष से आचमन करा म ं तीन आचमन से ब्रह्मण की शुद्धि बताई गई है आचमन का जल स्वच्छ एवं फैन और बदबू से रहित होना चाहिए ब्रह्मण इतने जल से आचमन करे कि वह उसके हर जगह पहुंच जाए ऋच्य े त ् र ि य क ं तक जाने लायक जल से आचमन करें और व े श ् य तालु का पहुँचने लायक जल से आचमन करें स्त्री और शुद्र एक बार जल का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध हो जाते हैं पांचवी रचा के द्वारा भक्तियुक्त चित्र से आचमन करना चाहिए भगवान हर शिकेश भक्ति से ग्रहण करने योग्य ह ै भक्ति से व अपने पदार्थों द्वारा स ् व ा स ि त और सभी ओषधियों से युक्त स्वर्ण में कलेशों में रखे हुए जल से भगवान को इस्नान क र ा व े श्रद्धापूर्वक मन से भगवान द्वारा लाए हुए तीरथ जल से इस्नान कराना चाहिए